शिव पुराण रुद्र संहिता नारद जी बोले ब्रह्मन, विधे प्रजानाथ महाप्राग्य शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी का श्रवण कराया है अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था ब्रह्मा जी ने कहा मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो वे दोनों दंपति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर किया करते थे महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है परंतु मुझे वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप है फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया सुर जी कहते हैं महर्षियों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान के विषय में इस प्रकार पूछा नारद जी बोले महाभाग विधाता आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा से रखने वाले उनके चरित्र को सुनाइए। भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किसलिए त्याग किया यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है अतः इसे आप अवश्य कहें आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया उसके बाद वहाँ क्या हुआ भगवान महेश्वर ने क्या किया ये सब बातें मुझसे कहिए इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्य ताप नारद तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ मुने यह सब भगवान शिव की लीला ही है वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं देवी सती भी वैसी ही थे अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है एक समय की बात है तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विसारत भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे वे हासीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते जहा तहां देखते और बारंबार रोते थे उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश आवेशन दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित वो लक्ष्मण के साथ मन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी उस समय उदार पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए भक्त व सर शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली